तो जो कर्माधिकारी मनुष्य है संगम का फलाभिंदिम तक नित्यम कर्म करोति, किंतु जो कर्माधिकारी मनुष्य कर्म में आ। देखो आशक्ति नुसंग तो यहाँ पर क्या लेना है आपको कर्मसंग लेना है कर्म आशक्ति यहाँ पर फलाशक्ति नहीं है फलाशक्ति तो फलाभि सं निकल जाता है और ये जो पूर्व का श्लोक था ना संगम तत्वा फलम है है ना, ना? तो फल को त्याग करके तो यहाँ पर फल को त्याग करना से ही क्या है फल को त्याग करने की बात आई तो तो उसी से गई और तो कर्म गया था। अच्छा। तो अब देखेंगे किंतु जो कर्म कर्माशक्ति कैसी है कि कर्म करने में लोगों की आसक्ति होती है तो उसको छोड़ करके वो ज्ञान योग का अभ्यास नहीं कर पाते हैं ऐसा मतलब है, है। किंतु जो और देखो कर्म में आसक्ति नहीं होना चाहिए आसक्ति होना चाहिए परमात्म स्वरूप में जो कर्म करते हैं एक तो यह है कि कर्म छोड़ करके ज्ञान का अभ्यास नहीं कर पाते दूसरा जो लोग कर्म करते हैं उनकी भी आसक्ति कर्मों में नहीं होना चाहिए किस होना चाहिए परमात्मा स्वरूप में ऐसा किंतु जो कर्माधिकारी मनुष्य संगम या फलाभिसंग कर्म में आसक्ति और फलेच्छा को छोड़कर नित्य कर्मो को करता है नित्य कर्मों को करता है, है ना छोड़कर सरु में आसक्ति को कर और फल की इच्छा को छोड़कर अभी देखेंगे आदि से क्या लेना है वही कर्मा सकती आदि से क्या लेना है हाँ आनंद में है आदि सब दिन कर्म स्वरूप असम्भरी कर्मस्वरूप में आसक्ति ऐसा आनंद गिरी देते है फल में राग और कर्म स्वरूप में आसक्ति द्वारा तो ध्यान देंगे जो कर्म में आसक्ति को छोड़कर और फल्छा को छोड़कर के नित्य कर्मो को कर रहा है जो व्यक्ति तो फल में आसक्ति के द्वारा जो अंताकरण दूषित होता है तो वैसे मनुष्य का होगा कौन जो फल्छा को छोड़कर कर्म कर रहा है तो कहते हैं फल राग ना फल में आसक्ति आदि के द्वारा दूषित न किया हुआ अंताकरण दूषित क्योंकि फलाशक्ति को छोड़ कर कर्म करता है जो फलाशक्ति को छोड़ कर कर्म करता है तो फलाशक्ति से उसका अंताकरण दूषित होगा तो फलाशक्ति आदि के द्वारा दूषित न किया हुआ तस्य से अंताकरण उसका अंताकरण उसका जिसको पहले कहा गया उसका अंताकरण नित्य कर्मो के द्वारा नित्य कर्मो के द्वारा संस्कार युक्त होकर शुद्ध हो जाता है नित्य कर्मों के द्वारा संस्कार युक्त होकर के शुद्ध हो जाता है लगायेंगे क्या सत्य है ना क्या तनमय कर लेना और क्या फल और, के द्वारा दूषित न किया हुआ उसका नित्य कर्मों के द्वारा संस्कार युक्त होकर शुद्ध हो जाता है संस्कार युक्त होकर के शुद्ध हो जाता है ऐसा है न संस्कारानुसार मनुष्य की कर्मो में प्रवृत्ति होती है तो जिसके दूरी कर्मो के संस्कार है वो बुरे कर्मों में लगता है अच्छे कर्मों के संस्कार वाला अच्छे कर्मों में लगता है और यहाँ पर क्या है कि संस्कार युक्त हो करके ये ये अच्छे संस्कार हैं जो कि ज्ञान योग में लगाएंगे व्यक्ति ज्ञान योग में लगाएंगे कि जो कर्म में आसक्ति को छोड़कर तथा फलेक्षा छोड़ कर के जो कर्म दिए जाते हैं उससे क्या होता है अंताकरण में संस्कार हो जाते हैं और उत्तम संस्कार हो जाते हैं है ना और तो उत्तम संस्कार हो जाते हैं तो वो और आगे बढ़ता है व्यक्ति तो संस्कार युक्त होकर शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हो जाता है उनका कारण है आगे देखेंगे विशुद्धम प्रसन्नम यहाँ बता रहा हूँ वर्त में विशुद्ध का अर्थ आप प्रसन्न कर सकते हैं है ना एक दूसरा अर्थ भी बताऊंगा मैं प्रसन्न का क्यार्थ निर्मल विशुद्ध का क्या अर्थ है प्रसन्नम एक पहले जीता है प्रसन्न शब्द आया है हाँ वही निर्मल लक्ष्मी प्रसाद युक्त को प्रसन्न कहते हैं तो प्रसन्नम कर निर्मलम प्रसन्नम प्रसन्न करताकरण आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ होता है, है? या विशुद्धम कर प्रसन्नम तो या इससे लेना प्रसन्न अंताकरण या निर्मल अंताकरण निर्मल अंताकरण आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ होता है कौन सा अंताकरण आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ होता है निर्मल अंताकरण अंताकरण के मल कौन है राग द्वेष द्वेश रजतम रजतम और रजतम के कारण राग द्वेष तो सब द्वेशकरण का मल है इससे हो जाता है निर्मल अंताकरण आत्मा लोकन क्षम का आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ निर्मल अंताकरण आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ होता है यहाँ ध्यान देंगे हमने विशुद्धम क्या बताया प्रसन्न प्रसन्न करते निर्वलम पर आनंद गिरी ने अलग अलग दोनों शब्दों के अर्थ किए हैं तो विशुद्ध और प्रसन्न अंतरकरण ऐसा आनंद गिरी के अनुसार कर सकते हैं तो विशुद्धम का अर्थ करते है आनंद गिरी मल विकलत्व की मल से रहित मल से हाँ रजतम और उनके कार रागत विधि तो विशुद्ध का अर्थ है अशुद्धि से रहित या मल से रहित और प्रसन्न का अर्थ करते है संस्कृत आसन्न मतलब संस्कार से युक्त संस्कार से युक्त अच्छा पहले क्या बताया था ना संस्कार युक्त होकर शुद्ध हो जाता है है ना संस्कार युक्त होकर शुद्ध हो जाता है मतलब उसकी शुद्धि होती है और उसमें संस्कारों का भी आदान हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि अशुद्धि से रहित तथा संस्कार युक्त अंताकरण प्रसन्न कर आनंद गिरी क्या है संस्कार से युक्त हाँ और थे मल से रहित या अशुद्धि मल से रहित तथा संस्कार आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ होता है ये भोती के बारे विराम नही है ना है ना विराम नहीं है ना? नहीं है और वहाँ भी करोटी के बाद विराम चाहिए जो पूर्व में आ चुका है अच्छा आगे देखेंगे अनुष्ठान तृतीय वचनांत है तो यह दूर दूर तक लिखे मिला लेना जीता अनुष्ठान पढ़ है दस्यो नित्य कर्मानुष्ठान विशुद्ध अंताकरणी लगायेंगे नित्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए अंताकरण वाले विशुद्ध अंताकरण बोबरी समाप है ना विशुद्ध विशुद्धम विशुद्धा हाँ। विशुद्ध अंताकरण विशुद्ध अंताकरण विशुद्ध अंताकरण कैसे होता है नित्य कर्म के अनुष्ठान से नित्य के अनुष्ठान से विशुद्ध अंताकरण वाले तो विशुद्ध अंताकरण वाला मनुष्य कैसा हो होता है ये संसारा इसकी ये संसार की अभिमुख होता है क्या आत्मज्ञान होता है आत्मज्ञान का होता है आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त आत्मज्ञान में लगा हुआ आत्मज्ञान की ओर लगा हुआ व्यक्ति तो नित्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध अंताकरण वाले आत्मज्ञान के अभिमुख आत्मज्ञान के अभिमुख तस्वर्थ है उसी अधिकारी का आत्मज्ञान के अभिमुख उसी व्यक्ति का आत्मज्ञान आत्म ज्ञाना युवा से से ऐसा करेंगे तो नित्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध विशुद्ध्रहण वाले आत्म ज्ञान के अभिमुख उस व्यक्ति का ही जब विशुद्ध अंता होता है तब तो आत्मज्ञान अभिमुख व्यक्ति होता है है ना और अंता जब तक विशुद्ध नहीं होता है तब तक संसाराभ होता है व्यक्ति तो नित्य के अनुष्ठान से विशुद्ध अंता ग्रहण वाले आत्मज्ञाना उस व्यक्ति की उस व्यक्ति की ही उस व्यक्ति की ही क्रम से जैसे आत्मज्ञान निष्ठा होती है क्रम से जिस प्रकार आत्मज्ञान निष्ठा होती है जो आत्मज्ञान अभिमुख हो गया आत्मज्ञान की ओर लग गया तो उसकी क्या होगी आत्मज्ञान निष्ठा अगर आप क्रम भी बता रहे हैं आत्मज्ञान आत्मज्ञान अभिमुख तथ्य उस व्यक्ति की ही क्रम से जैसे आत्मज्ञान निष्ठा होती है उसे कहना चाहिए जिस प्रकार आत्मज्ञान निष्ठा होती है उसे कहना चाहिए इस पर भगवान कहते हैं देखो न द्वेष्टा कुसले न देश अकुशलम कर्म कुशले न अनुसजते न देश अकुशलम कर्म कुसले न अनुसजते त्यागी सत्व सामविष्ट मेधावी छिंद संशया अन्वे देखेंगे त्यागी सत्व सामविष्ट मेधावी छिंद संशया अकुशलम कर्म न देश द्वेष्टि अकुशलम ऐसा सदचित होगा त्यागी सत्व सामविष्ट मेधावी छिंद संशया अकुशलम कर्म न देश कुशले न अनुसजते कुशले न अनुसजते लगाएंगे कर भल का त्याग करने वाला करु फल का त्याग करने वाला शत्रु में स्थिति मेधावी संशय से रहित व्यक्ति मेधावी संशय से रहित मनुष्य इन पदों का व्याख्यान भाषण देख लेंगे हम शब्दारा मात्र बता रहे हैं कर्म फल का त्याग करने वाला शत्रुगुण में स्थिति मेधा से युक्ति संशय से रहित मनुष्य अकुशलम कर नृष्टि अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है अकुशल कर्म कर काम कर्म से द्वेष नहीं करता है कुशले न और कुशल करमी कुशल कर्म कौन है नित्य कर्मी नित्य कर्मो में आशक्त नहीं होता है नित्य कर्मो में काम कर्मों से द्वेष नहीं करता है और नित्य कर्मों में आसक्त हाँ जिसको नहीं करना है उससे द्वेष करना है क्या तटस्त रह सकते है बता वही बताने का तात्पर्य सत्या अकुशलम कर्म न काम कर्मों से द्वेष नहीं करता है कुशले नाम सज्जे और ए, नित्य कर्मों में आसक्त नहीं होता है न दृष्टि अकुशलम अकुशलम पर अशोभनम अकुशलम का क्या अर्थ है अशोभनम अकुशलम किसका विशेषण है कर्म कहा अशोभन कर्म कौन है काम्य कर्म अशोभन कर्म कौन है हाँ ये सुंदर नहीं माने गए उत्तम नहीं माने गए कि काम में कर्मों से द्वेष नहीं करता है पंक्ति देखेंगे द्वेष किस प्रकार हो सकता है कि काम में कर्म जो व्यक्ति करता है तो काम में कर्मों का तो फल भोगना पड़ता है और फल भोगने के लिए क्या होता है नूतन शरीर का आरम्भ होता है नूतन शरीर का हाँ नूतन शरीर का आरम्भ होता है नूतन शरीर की उत्पत्ति होती है तो ध्यान देंगे काम कर्म नूतन शरीर के आरम्भ के द्वारा बंधन का कारण होता है काम में करो बंधन का कारण कैसे होता है नूतन शरीर से आरम के आरम्भ के द्वारा या न्यूटन शरीर की उत्पत्ति के द्वारा बंधन का कारण होता है पंक्ति लगाएंगे ये देखेंगे नकुशलम की वो काम कर्मों से वेस्ट नहीं करता है इस प्रकार लगाएंगे शरीर आरंभ द्वारा नूटन शरीर के आरम्भ द्वारा या न्यूटन शरीर की उत्पत्ति के द्वारा काम में कर्म बंधन का कारण है नूतन शरीर की उत्पत्ति के द्वारा काम में कर्म बंधन का कारण है अनिल कि इससे हमारा क्या प्रयोजन है इससे हमारा कि समझी लगेगी ये ऐसा इस, ये काम में नूतन शरीर की उत्पत्ति के द्वारा संसार का कारण है इसलिए अनिल किम काम्य कर्मो से हमारा क्या प्रयोजन है एवं इस प्रकार काम कर्मों से द्वेश नहीं करता है शरीर के द्वारा काम ना बंधन का कारण है तो इसलिए काम कर्म से हमारा क्या प्रयोजन है इस प्रकार वह काम कर्म से द्वेष नहीं।, नहीं करता है करेगा नहीं लेकिन द्वेष करेगा क्या द्वेष नहीं करेगा कुशले कुशले कर्मणी कुशले किसका विशेषण है कर्मणि का तो विशेष विशेष शिकार किया तो वहां पर अकुशलम कर्त किया तो अशोभनम ना तो कुशल कर्त शोभन हो रहेगा और करने को कौन है नित्य कर्म में ये नित्य कर्मों में आसक्ति नहीं होता है आसक्ति नहीं होते कैसे तो ध्यान देना नित्य कर्म करने से क्या होता है शत्रु शुद्धि होती है अंताकरण की शुद्धि होती है और अंताकरण की शुद्धि होने पर क्या होता है ज्ञान की उपत्ति होती है शुद्ध अंताकरण में ही क्या होता है ज्ञान होता है सत्वा संजाय के ज्ञानम तो अब देखेंगे। सत्तुसुद्णी और सत्तुसुद्णी पर क्या होता है ज्ञान तो की उत्पत्ति तो आत्मज्ञान की उत्पत्ति होगी और आत्मज्ञान की उत्पत्ति होने पर क्या होगा आत्मज्ञान में इसकी आत्मज्ञान में हाँ पहले तो आत्मज्ञान हो गया परोक्ष और फिर अभ्यास करते करते क्या होगी आत्मज्ञान निष्ठा मैं है ना परोक्ष पंक्ति लगाएंगे अंताग्रहण की शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति आत्मज्ञानोत्पत्ति तथा आत्मज्ञान में निष्ठा का हेतु होने से आत्मज्ञान में निष्ठा का थो थो. तो ध्यान देना ये कर्म किसका किसका हेतु हो गया सत्व शुद्धि का हेतु सत्व शुद्धि के बाद में जो ज्ञानोत्पत्ति होगी ज्ञानोत्पत्ति का भी हेतु हो गया और ज्ञान के बाद में क्या है आत्म निष्ठा होगी तो उसका भी हेतु हो गया ध्यान देंगे अंताग्रहण की शुद्धि होने पर क्या होगा ज्ञान तो ज्ञान तो होगा श्रवण करने से ज्ञान कब होगा वेदांत श्रवण करने से पर वेदांत श्रवण करने से ज्ञान होता है लेकिन जिसकी सत्युशु नहीं है उसको ज्ञान हो जाएगा हाँ तो सत्य में हेतु क्या है कर्म और सत्य होने पर श्रवण से ज्ञान होता है इसलिए ज्ञान में भी हेतु कर्म हो गया दिया तो कर्म नहीं करेगा तो सुनने पर भी ज्ञान सुनने में रुचि नहीं होगी सुन भी लिया तो ज्ञान नहीं होगा और ज्ञानोत्पत्ति होने पर क्या होगा वो ज्ञान निष्ठा होगी तो ज्ञान निष्ठा का भी हेतु किसको कह दिया कर्म को यदि कर्मों से यदि नहीं होती तो ना तो ज्ञान उत्पत्ति होगी ना ही ज्ञान निष्ठा होगी इसलिए हेतु की शुद्धि का हेतु होने के कारण मोक्ष कारणम इधम से लेना करो नित्य करो मोक्ष का कारण है नित्य मोक्ष का पंक्ति लगी कर्मणि के बाद तो वहां अर्धविराम बना लीजिए सो बने नित्य कर्मणी है ना ध्यान लेंगे अंताकरण की अंताकरण की निर्मलता आत्मज्ञान उत्पत्ति तथा आत्मज्ञान में स्थिति निष्ठा का हेतु होने के कारण एकदम कारण नित्य कर मोक्ष का कारण है इसम कर ऐसा मानकर न अनुसजते सुगने नित्य कर्मी न अनुसजती है ना इतम ऐसा मानकर से नित्य करो में आसक्त नहीं होता है ना आसक्त नहीं होता उसमें आसक्त तो कर्मान होना है अच्छा अभी वो अपना स्वरूप ही है ना तो वो तो क्या है वो तो अपना स्वरूप ही है तत्जन उसका तात्पर्य अपने प्रयोजन को न देखता हुआ उसने भी अपने प्रयोजन को किसमें प्रयोजन तो परमार्थ रूप से ही अपना समझना है नित्य कर्मो से अपना प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा नित्य कर्मो में भी अपने प्रयोजन को न देखते हुए नित्य कर्मो में अनुसंग को नहीं करता है अनुसंग करते ना अनुसजते करते अनुसंगम ना करोसज्जते ना कर क्या अनुसंगम न करो की अनुसंगम करके प्रीति नित्य कर्म में भी प्रयोजन को ना देखते हुए उसने प्रीति को नहीं, नहीं प्रीति नहीं करता है लग गया कि ये हुआ अब देखेंगे पुनः अशोक पुनः पुनः हुआ कौन है पुनः हुआ कौन है कौन जो कि काम कर्मो ऐसी बेस्ट नहीं करता है और नित्य कर्मो में आसक्त नहीं होता है अशोक हुआ कौन है तो यहाँ पर बताते है त्यागी को समझा रहे हैं प्याजी, प्याजी को पूर्वोक्त कर्म फल परित्यागिन तदवान संगफल है पूर्वोक्त संग फल परित्यागिन की पूर्वोक्त पूर्व में कहे गए कर्माशक्ति और कर्म फल के परित्याग से पूर्व में कहे गए कर्माशक्ति और कर्म फल के परित्याग से पूर्व श्लोक से कहा गया है न पूर्व पूर्व श्लोक में कहे गए पूर्व में कहे गए कर्माशक्ति और कर्म फल के परित्याग से तदवान करते त्याग है त्यागवान त्याग है है जो पूर्व पूर्व में कहे गए कर्माशक्ति और कर्म फल के परित्याग से परित्याग वाला है धन से धन वाला होगा तो परित्याग से परित्याग वाला हो जाएगा तदवान कर रहे यहाँ पर परित्यागवान अब जो है क्या त्यागी शब्द का अर्थ और समझाते है ना इसका अर्थ और समझाते हैं अर्थात हैं यह कर्मणी संगम तत्व अर्थात जो कर्म में आसक्ति को छोड़कर कर्मणि संगम ऐसा तत्व यहाँ कर्मणि संगम ऐसा तथा फलम तत्व जो मनुष्य कर्म में आसक्ति और कर्म के फल को छोड़कर नित्य कर्मो का अनुष्ठान करने वाला है वह त्यागी है जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति और कर्म के फल को कर्मणि संजम स्पष्ट लिखा है ना आशक्ति किसने कर्म स्पष्ट है ना जो मनुष्य कर्म में आसक्ति फलम आशक्ति और उसके फल को छोड़कर नित्य कर्म का अनुष्ठान करने वाला है वह वा त्यागी है लिख दिया अनुष्ठान करने वाला है ना वो कैसे कर्म में आसक्ति और कर्म के फल को छोड़कर अनुष्ठान करने वाला वा है वह त्यागी है करा पुनः असोहु पुना हुआ कौन है अच्छा करा कर्म कब ट्यागी? अशोक पुनः अशोक अशोभा पुना हुआ मनुष्य कदा कि कब पुना हुआ मनुष्य कब ऐसा करता है या पुना हुआ मनुष्य कब अकुशल कर्म से दृष्ट नहीं करता है और कुशल कर्म में आ सकते नहीं होता इस पर कहा जाता है अशोक विवाद अर्ध विराम नहीं चाहिए बना रखा है ना ये सारे बेकार हो सकता नहीं पुनः अशोक पुना हुआ मनुष्य कदा करके पुना हुआ मनुष्य किस काल में पुना हुआ मनुष्य किस काल में काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता है और नित्य कर्मो में आसक्त नहीं होता है इसी उच्च के ऐसा कहा जाता है किस काल में या कब किस अवस्था में है तो उसको बताते हैं जब है क्या होता है सत्व समाविष्टा है ना सत्व समाविष्टा को तो समझाते हैं यदा कदा था ना यहाँ यदा जब सत्व समाविष्ठा यहाँ पर सत्व समाविता पुरुष समाज है सत्वें समाविष्टा समावि सतविनों का है, सब गुण को बनाने लिए है। हाँ। अब ध्यान देना जब तक सत समाविष्ट जब तक नहीं होगा तब तक, तक वो स्थिति आएगी हाँ ये ध्यान रखना आत्मा गुणा ठीक है ये बात सही है लेकिन अभी सतु समाविष्ट हुए बिना कोई काम नहीं होगा तो को बताते हैं आत्म विवेक ज्ञान के हेतु ये आत्मा है जो ज्ञान रूप आत्मा ज्ञान रूप अपना स्वरूप आत्मा है और देह आदि क्या है अनात्मा है हम्म पंचक्रोष ये अनात्मा है आत्मा तथा अनात्मा के आत्मा तथा अनात्मा का विवेक ज्ञान विवेक ज्ञान कर् होता है विवेक पूर्वक होने वाला ज्ञान विवेचन पूर्वक होने वाला ज्ञान या भेद ज्ञान ये आत्मा और ये मतलब क्या है अभिन्न भिन्न विज्ञान ना आत्मा तथा अनात्मा के विवेक ज्ञान का हेतु कौन सा गुण है हाँ आत्मा तथा अनात्मा के विवेक ज्ञान के हेतु सत्तुगुण से सतुवें विषय से आत्मा तथा अनात्मा के विवेक ज्ञान के हेतु आत्मा तथा अनात्मा के विवेक ज्ञान के हेतु सत्य गुण से समाविष्ट होता है समाविष्टा करते समय क्या है सम्ता है, है? है ना सम्याप्ता अनुसार बना लोग नहीं है समाविष्टा कहते हैं सम व्याप्ता है उसमें समय हमारे अनुसार नहीं दिखाया वो सब होगी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हम्म so तो समिष्ठा करते समय सम व्यापता करते संयुक्त आत्म विवेक ज्ञान के हेतु सत्य गुण से संयुक्त होता है सत्य गुण से संयुक्त होता है अत्यो चाचा अत इस कारण किस कारण ही सत्य गुण से युक्त होने के कारण ही सत्य समाविष्ट होने के कारण ही लग जाएगा सत्य समाविष्ट होने के कारण ही या सत्य गुण से युक्त होने के कारण ही वो कैसा होता है मेधावी सत्युगुण संयुक्त होने करन के कारण कैसा होता है मेधावी और मेधा से संयुक्त जो होगा उसे क्या कहेंगे मेधावी मेधा संयुक्त मेधावी कर्ज करते हैं मेधया संयुक्त है ना मेधा से संयुक्त हाँ मेधावी करते हैं मेधया संयुक्त मेधा से संयुक्त और मेधाया कर्ज किया है यहाँ पर प्रज्ञा प्रज्ञा मेधया कर्थ क्या है प्रज्ञा कैसी प्रज्ञा आत्मज्ञान लक्षण आत्मज्ञान रूप प्रज्ञा से युक्त है तो मेधा कर प्रज्ञा मेधा कर क्या प्रज्ञा कौन सी प्रज्ञा लेना है आत्मज्ञान लक्षणा, कि आत्मज्ञान रूप मेधा से युक्त या आत्मज्ञान रूप प्रज्ञा से युक्त या कैसे आत्मज्ञान को मेधा कहेंगे ना तो आत्मज्ञान से युक्त है आत्मज्ञान से युक्त आत्मज्ञान से युक्त क्यों है सत्व समाविष्ट होने के कारण अब है ना आता है सत्व समाविष्ट इस कारण याविष्ट होने के कारण ही आत्मज्ञान से युक्त है ये मेधावी में रावी जो कर, कर दिया है या मेधावान मेधावी समझ लेगा है आत्मज्ञान आत्मज्ञान रूप मेधा वाले को मेधावी कहते हैं और मेधावी जो हो गया ना जिसके पास आत्मज्ञान हो गया आत्मज्ञान जिसको हो गया उसका संशय रहेगा है तो मेधावी करते है की आत्मज्ञान वत्वास कि मेरा भी होने के कारण या आत्मज्ञान वाला होने के कारण आत्मज्ञान वाला होने के कारण छिन्न संशय है कैसा ये छिंद संशय नष्ट हुए संशय वाला है छिन्न संशया करते यहाँ पर छिन्न संशया व्यस्त छिन्न संशया भूम्री है कि नष्ट हो है संशय जिसका और संशय किसका कार्य है अविद्या का कार्य है अविद्या अविद्या से जन्य है कि अविद्या का कार्य संशय जिसका नष्ट हो गया है आत्मज्ञान से क्या होगा कार्य सभी अविद्या नष्ट हो जाएगी है कार्य सहित ध्यान देंगे की यहाँ पर छिन्न संशया में क्या छिन्ना संशया की अभिज्ञा जन संशय जिसका नष्ट हो गया है उसे छिन्न संशय कहते हैं जिसका तात्पर्य बताते हैं आत्म स्वरूप में स्थित होना ही परम कल्याण का साधन है या मोक्ष का साधन है ही? परम विश्व साधन करके मोक्ष साधनम साधनम पद साधन है साधनम है अनुसार होना चाहिए गीता गीताग्रेस में दोबारा गलतियाँ बहुत हो गई रूप में स्थित होना ही परम निष्क्रेय साधनम्म पर साधन कर मोक्ष साधनम आत्मस रूप में स्थित होना ही साधन है अन्य चिंतित न अन्य चिंतित न करके अन्य मोक्ष साधनम ना अन्य चिंतित अन्य कुछ मोक्ष का साधन नहीं है अन्य कौन नित्य कर्म का अनुष्ठान है नित्य कर्म का कर्मानुष्ठान आदि मोक्ष का साधन नहीं है ऐसे निश्चय से जिसका संसद छिन्न हो गया है ऐसे निश्चय से जिसका संसद छिन्न हो गया है वो व्यक्ति लेना है पैसा निश्चय की आत्म में स्थित होना ही निर्भर साधन है अन्न कुछ है? नहीं, नहीं। अच्छा। निश्चे निश्चे भी है अच्छा नहीं यहाँ तो ये बताते हैं की इसका निश्चय क्या है की आतुप में स्थित होना ही मोक्ष का साधन है स्थान मोक्ष का साधन ऐसा निश्चय है उसका और ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान है उसका ना उससे क्या है उसके सभी संशय नष्ट हो गए अच्छा ऐसे निश्चय से उन्होंने क्या किया संशय रही बताया है ना? वैसे है तो मेधावी होने से भी संशय चला जाता है है ना? मतलब आत्मज्ञान से युक्त होने के कारण ही क्या है उसका संशय चला जाता है तो उन्होंने क्या बताया ऐसा निश्चय लेकिन निश्चय के बाद ही क्या होता है वो मेधावी बनता है व्यक्ति है ना और फिर चिन्ह से संसदिन्न होता है मेधावी होने, होने पर क्या होगा, वो होगा, फिर होगा। देखलेंगे आप देख लेंगे जो कर्माधिकारी पुरुष पूर्वोक्त प्रकार से जो कर्माधिकारी पुरुष पूर्वोक्त प्रकार क्या है कर्म आसक्ति और फल को त्याग करके कर्म करना जो कर्माधिकारी मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार से कर्मयोग के अनुष्ठान के द्वारा क्रम से संस्कार संस्कृत अंताकरण वाला होकर संस्कार युक्त अंताकरण वाला होकर है न अंताकरण अच्छे संस्कारों से युक्त होना चाहिए जो कर्म अधिकारी मनुष्य पूर्वक प्रकार से कर्मा कर्म योग्य अनुष्ठान के द्वारा क्रम संस्कृत अंताकरण वाला होकर संस्कृत अंताकरण वाला एक साथ होगा की क्रम से होगा कर्म योग्य अनुष्ठान के द्वारा क्रम से संस्कार युक्त अंताकरण वाला होकर जन्म आदि विकारो से रहित जन्म विकार है ना तो सठ विकार ले लेना ले जन्म मृत्यु अब अक्षय परिणाम कि जन्म छह विकारों से रहित होने जन्म आदि छह विकारों से रहित निष्क्रिय आत्मा को आत्म जान चुका है आत्मा विभू है विभू में कोई क्रिया नहीं होती इसलिए बोला निष्क्रिय आत्मा को आत्म तो समझ चुका है या निष्क्रिय आत्मा को अपना समझ चुका है मतलब उससे अपने अपने से अभी उसको समझ चुका है तो अब देखना चैत्र ब्राह्मण है तो चैत्र को कैसे जानेंगे ब्राह्मण तो रहित है तो जन्म जानेंगे जन्मदी विक्रिया आत्मा को आत्म समझ चुका है वह सर्व कर्माणी मनसा संदेश से नई कुरव आसीनाई कुर आसीना अलग है की उसी से संबंधित है अलग है न मिला दिया नई नई नई कर है अच्छा ओके नहीं है है है अच्छा किसी में या ये ये तो को अलग करना उदासी नंबर है। उदासीना आगे, आगे क्या है उदासी मिला थोड़ा विचाले थे आ, तो आस्टीन उसको पकड़ना चाहिए है नीना पकड़ना चाहिए अलग अलग पकड़ना चाहिए से नई तो कुर्बासीना को अलग लेना है हाँ आशीना इस, इस प्रकार नम लक्षण ज्ञान निष्ठा अश्नुते रूप ज्ञान निष्ठा को अनुभव करता है या रूप ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है या प्राप्त करता है, ये करेंगे परमात्न्यास रूप ज्ञान निष्ठा नष्कर्म रूप ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है ज्ञान निष्ठा कैसी परमात्न्यास रूप ज्ञान निष्ठा परमात्म संयास रूप ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है आपने निष्क्री आत्मस्वरूप से ही स्थित रहना है? निश्कर्म निश्कर्म, निश्कर्म, निश्कर्म क्या है निष्कर्म निष्ठा निष्कर्म निष्कर्म निष्कर्म क्या है निष्क्री आत्मस्वरूप से ही स्थित रहना से ही स्थित रहना यह क्या है आपका निष्कर्म है अच्छा निश्चित क्या बोला मैंने निष्क्री आत्मस्वरूप से ही स्थित रहना एक गीता भाषण में देखना तो देख लेना एक तो तीन चार में भाष्यकार ने लिखा है निष्कर्म को तीन चार में लिखा है वहाँ पर पर कई तो जगह उन्होंने लिख दिया तीन चार बार कई स्थानों पर लिख दिया।, तो दिया, दिया।, दिया है निष्क्रिया तो रूप में ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है दोबारा देखें निष्ठा का कार्य आसीना इस प्रकार कही गई है जोड़ लेना आसीना इस प्रकार कही गयी निष्कर्म रूप ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है इस पूर्वयोग यह पूर्वोक्त पूर्वोक्त हाँ पूर्वोक्त कर्मयोग का प्रयोग इस प्रकार पूर्व पूर्वोक्त कर्मयोग का फल इस श्लोक के द्वारा कहा गया अनिल श्लोके इस श्लोक के द्वारा इसी एट का श्लोक ऐसी इस प्रकार इस श्लोक ऐसी पूर्वोक्त कर्मयोग का फल कहा गया इस प्रकार इस श्लोक से पूर्वोक्त कर्मयोग का फल कहा गया ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णम गच्छते पूर्ण पूर्ण